आइए कार्यक्रम हवा महल हवा महल में आज आप सुनेंगे नाटिका लेटेस्ट बीमारी इस नाटिका के लेखक स्वदेश कुमार और निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर सात बज गए हैं है? रात के या सुबह के तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी मेहरबानी है पर ये तो बता दो तो कि रात के या सुबह के हैं। तुम्हें सूरज नहीं दिखाई दे रहा है क्या जो मुझसे पूछ रहे हो तुम्हें तो कहा था कि हर बात मुझसे पूछा करो अच्छा अब उठोगे भी या पड़े पड़े चारपाई तोड़ते रहोगे ये भगवान बीवी है या हेडमास्टर नहीं? है? क्या कहा आ, कुछ नहीं तुम्हारी स्तुति कर रहा था अच्छा अब उठकर तैयार तो हो जाओ अरे उठना ही पड़ेगा बाबा नहीं तो दफ्तर को देर हो जाएगी दफ्तर की आज छुट्टी है छुट्टी कमाल जमाने की रफ्तार इतनी तेज हो गयी इतवार सातवें दिन की बजाय तीसरे दिन आने लगा आज इतवार नहीं बुधवार है तो क्या सरकारी दफ्तरों की बुधवार की भी छुट्टी होने लगी हाँ किस खुशी में सुनते तो है नहीं मेरे भैया और भाभी तीन साल बाद इंग्लैंड से वापस आ रहे हैं आज ये देखो चिट्ठी आई है तो क्या उनकी वापसी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने के लिए सरकार ने आज की छुट्टी कर दी है ओफ तुम्हारी समझ में कभी कुछ नहीं आएगा तुम्हारी बातें है क्या हैं ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स है अच्छा मैं ज्योमेट्री की प्रॉब्लम नहीं नहीं, नहीं नहीं गलती हो गई गलती हो गयी तुम तो कालीदास की अभिज्ञान शाकुंतलम अच्छा छोड़ो। अरे खुशामत नहीं, हाँ तो सुनो तुम्हे दफ्तर ऐसी तीन दिन की छुट्टी लेनी है क्यों अरे कहा तो मेरे भैया और भाभी आ रहे हैं भाई उनके आने और मेरे छुट्टी लेने में क्या रिश्ता वे पहली बार दिल्ली आ रहे हैं अरे तो इस खुशी में उनका जुलूस निकालो पब्लिक जलसा कर आओ, से कराओ मुझे छुट्टी लेने की क्या जरूरत है ओफो छुट्टी नहीं लोगे तो उन्हें दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतें कौन दिखाएगा देखो रतन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लास थ्री ऑफिसर हूँ गाइड नहीं अजीब मैं तो तुम्हें और भी ऊंची क्लास का अफसर समझती हूँ सच कौन सी क्लास का क्लास फोर ये किस्मत है। किस्मत तो मेरी फूटी है जो ऐसे थर्ड क्लास अफसर से शादी हो गई, जो तरक्की करके फोर्थ क्लास अफसर नहीं बनना चाहता अपने पिताजी से सिफारिश करवा दो जल्दी बन जाऊंगा समझी मजाक छोड़ो देखो तुम मेहनत से काम करो तो अगले ही महीने क्लास फोर अफसर बन जाओगे खोल कर सुन लो मैं आजकल छुट्टी नहीं ले सकता लोगे कैसे नही? नहीं तुम समझती तो हो नहीं आजकल दफ्तर में बहुत काम है मुझे एक बहुत जरूरी फाइल पर नोटिंग करके आगे भेजना है तीन दिन फाइल पड़ी रहेगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा गजब हो जाएगा। मैंने फाइल आगे नहीं भेजी ना तो सेक्शन यानी कि गवर्नमेंट का ही सारा काम ठप हो जाएगा हो जाने दो आ, कह दिया हो जाने दो मालूम है इसका नतीजा क्या होगा क्या ये कि श्री राजेश कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री मदन लाल साकिन विजयनगर नई दिल्ली तीन नौकरी से निकाल दिया जाएगा और 10 से 5 बजे के बीच रामलीला मैदान में गिल्ली डंडा खेलता नजर आएगा हम्म कोई तरकीब तो निकालना ही पड़ेगी क्या तरकीब निकालूं? अरे हाँ, हाँ, हाँ क्या? एक तरकीब सूझी है क्या तुम बीमार पड़ पड़ते बीमार पड़े मेरे दुश्मन अरे सचमुच बीमार पड़ने को थोड़े ही कह रही हूँ फिर अरे बीमारी का बहाना बना दो और अर्जी के साथ डॉक्टरी सर्टिफिकेट भेज दो झूठा सर्टिफिकेट कौन डॉक्टर देगा वो तुम मुझ पर छोड़ दो जी मैं अभी पड़ोस वाले डॉक्टर के पास जाकर कहती हूँ बीमार बीमारी क्या बताओगी उस पटी डॉक्टर को भई कह कहूंगी लेटेस्ट बीमारी है तुम चिंता मत करो। अच्छा, मैं अभी डॉक्टर के पास होकर आई अरे सुनो तो देखो मुझे लेटेस्ट बीमारी है तुम्हारे वापिस आने तक क्या पता की मैं चल बसू अरे मेरे पास तुम अपना ध्यान रखना और अपने भैया और भाभी को मेरी तरफ से नमस्ते शाबाश और... इसी तरह बीमार होने का नाटक करोगे तो डॉक्टर जरूर सर्टिफिकेट दे देगा मैं अभी आई अरे देखना कहीं नाटक असल में न बदल जाए डॉक्टर साहब क्या है डॉक्टर साहब जी? मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है क्या वो उन्हें तो लेटेस्ट बीमारी हो गई है लेटेस्ट बीमारी जी आपको कैसे मालूम अरे वाह जब मुझे लेटेस्ट फैशन की साड़ी हर एक हीरो की लेटेस्ट फिल्म के बारे में मालूम रहता है तो लेटेस्ट बीमारी के बारे में नहीं मालूम होगा न, न, उस बीमारी का नाम क्या है बीमारी का नाम बीमारी का नाम रखना तो डॉक्टरों का काम है अच्छा अच्छा इस लेटेस्ट बीमारी की अलाम क्या क्या डॉक्टर साहब ये सब कभी फुर्सत बताऊंगी आपको हाँ। इस समय तो आप जल्दी से दवा दे दीजिए हम्म हु, देखिए देखिए देखिए बीमारी के बारे में पूरी तरह से जाने बिना दवा देना ठीक नहीं है ना सही तीन दिन की छुट्टी का सर्टिफिकेट ही दे दीजिए क्या बात कर रही है सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट में क्या लिखूंगा कौन सी बीमारी है लिख दीजिए की लेटेस्ट बीमारी है देखिए केस सीरियस मालूम होता है मैं एक बार मरीज को देखने के बाद जैसा मुनासिब समझूंगा करूंगा अरे डॉक्टर साहब इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है तकलीफ की क्या बात है है ये तो मेरा फ़र्ज़ आप चलिए चलिए मैं आपके पीछे पीछे आता हूं। गाना है। और तुम्हारी पड़ेगी तुम्हारी होशियारी की वजह से मैं मुसीबत में पड़ गया हूँ किसी ने ठीक कहा है की औरतों की सलाह पर चलने वाले हमेशा दुख उठाते चुप रहो जी आइये आइये डॉक्टर साहब आइए राजेश अरे क्या हुआ अरे आप बोलते क्यों नहीं सुबह से इसी तरह चुपचाप खड़े हैं डॉक्टर साहब आदमी बीमार होता है तो लेटकर कर कराहता है हुँ? तभी तो मैंने कहा था ना डॉक्टर साहब हाँ। लेटेस्ट बीमारी हो गई है इनको लेटेस्ट बीमारी हाँ। कहीं इनकी जुबान को लकवा तो नहीं मारी नहीं नहीं डॉक्टर साहब है अरे आप तो बोल पड़े एकदम बोल पड़े हैं लेकिन अब तो तक चुप क्यों थे बताते हुए शर्म आती है शर्म आती है अरे डॉक्टर से शर्म नहीं करनी चाहिए इन्होंने डांट दिया था चुप लो बस चुप हो <laughs> मुझे बड़ी खुशी हुई है बड़ी खुशी हुई है कि आप अपनी पत्नी की इतनी बात मानते हैं डॉक्टर साहब आ? आप नहीं मानते अपनी पत्नी का कहना ना बिल्कुल ना बिल्कुल नहीं मैं तो बल्कि इंजेक्शन देके पत्नी को चुप कराई दूंगा डॉक्टर साहब हा? क्या कोई ऐसा लेटेस्ट इंजेक्शन दिखना है तुम अपना इलाज करवाओ तो बताइए कि क्या तकलीफ है आपको कुछ समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब सीधे पैर के टखने में ऐसा लगता है धमाका हाँ। हाँ। क्या क्या सर में होता है और कुछ शिकायत है आपको आ, हाँ, बहुत सारी शिकायत है डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसा लगता है की मेरे सीधे हाथ की नसों में फाइल नंबर एफ एम Oblique dash B दौड़ रही है डॉलर रही है डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि लेटेस्ट बीमारी है इनको औ, औ, औ, औ, और क्या मालूम होता है कभी कभी लगता है कि मेरी हो और, दाँयाँ दाँयाँ हो है। आपको और कोई परेशानी तो नहीं होती होती है डॉक्टर हाँ, साहब बहुत होती है वो क्या होती तो है बाई तरफ रखी हुई चीजें दाई तरफ दिखाई देती है बाई तरफ दिखाई देती है डॉक्टर साहब मैं तो इनकी इस लेटेस्ट बीमारी से बहुत परेशान हो गई कभी कहते हैं से तरफ क्यों आ हाँ? कभी कहते हैं हैं बाईं से से दाईं दाईं तरफ तरफ क्यों क्यों आ आ गई? गई? बस पूछिए डॉक्टर साहब ये लेटेस्ट बीमारी बहुत लेट हुई है इनको और कोई खास बात बस डॉक्टर साहब फिलहाल तो यही तकलीफ हैं हाँ? तो आपका धमाका हाँ? मिनिस्ट्री की फाइल नंबर हाँ? टू विद हाँ? इन ब्रैकेट एट्टी फोर हाँ? और दाईं बाईं तरफ आख और डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे ना ठीक तो ये हो जाएंगे मगर इन्हें कम से कम एक महीने की छुट्टी लेनी पड़ेगी सच डॉक्टर साहब एक महीने की छुट्टी जी जी बिल्कुल एक महीने तक इन्हें अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा अस्पताल में जी ताकि जांच की जा सके क्योंकि लेटेस्ट बीमारी है नही नहीं डॉक्टर मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है सच कहता हूँ कोई बीमारी नहीं अभी तो आप कह रहे थे कि सीधे पैर के टखने में ऐसा लगता है जैसे दन, दन, तोप रहा है। नहीं डॉक्टर साहब सिर में धमाका सीधे तो कभी नहीं आई रास्ते में कहीं गुम हो गई होगी और वो दाई आँख रहा है मुझे तो कुछ और ही मानू लगता है क्या लगता है ये कभी कभी एकदम चुप हो जाती है कभी कभी उल्टी सीधी बीमारियां बताती है कभी एकदम बात बदल जाते हैं लगता है कि इन्हें अपने विचारों पर काबू नहीं है हाँ। ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं आ, ओ टक्चो हाँ। के बच्चे हां तू मेरा दिमाग खराब कर देगा हां तू मेरा दिमाग खराब करके छोड़ेगा मम होल्ड होल्ड होल्ड मुझे तो ये लगता है कि इनके दिमाग में कुछ पागलपन का आसार नजर आ रहा है पागल पागल होगा तू तेरे बाप मैं तेरा छैचा मैं तेरा ताऊ तेरा सारा खानदान अरे ये क्या कह रहे हैं आप अरे ये क्या कर रहे हैं मेरे मेरा गला छोड़िए आपने छोड़िए अच्छा यार अच्छा आपने तो मुझे मार ही डाला अरे मिस्टर मिस्टर कलेश राजेश तुम वायलेंट हो गए इंतजार कर रहे थे हम जरूर आते भैया पर यहाँ तो बस क्या मामला है ये राजेश भाई हाथा भाई क्यों कर रहे हैं अरे मिस्टर एंड सिस्टर आप बड़े अच्छे मौके पर आए हैं थोड़ी मेरी मदद कीजिए मिस्टर राजेश के दिमाग में खराबी हो गई है और ये वायलेंट हो ना ना ना। गए मैं आप इनको पकड़ कर रखिए मैं अभी एंबुलेंस लेके आप ओ डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी डॉक्टर रतन माला राजेश भाई को यकायक पागलपन का दौरा कैसे पड़ गया पड़ता है भैया बात यह है भैया कि बस आ... कोई बात नहीं आ... राजेश भाई सब ठीक हो जाएगा घबराइए नहीं सब ठीक हो जाएगा एम्बुलेंस आ गई चलिए मिस्टर राजे सब अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं इस वक्त आप ही चलिए भैया इन्हें कुछ नहीं हुआ है दरअसल बात घबरा मत रतन पागल खाने में राजेश भाई की ठीक से जांच भी हो जाएगी। लेकिन भैया मेरी बात राजेश भैया को घर में रखना ठीक नहीं वायलेंट हो गए तो तुम्हारी मुसीबत हो जाएगी इन्हें पागल खाने में भर्ती कराना बहुत जरूरी है।, है। जल्दी कीजिए अगर ये पट्टा तोड़ा के दोबारा वायलेंट हो गए तो मुश्किल हो जाए ठीक है ठीक है भैया ने कोई बीमारी नहीं है कोई बीमारी नहीं अरे सुनो तो बीमारी अभी आपने स्वदेश कुमार की लिखी ये नाटिका सुनी भाग लेने वाले कलाकार थे दीना सोमनाथ नागर शिवराज और छाया आर्य सहायक कुमारी परवीस और प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है